महाभारत शांति पर्व त्रयोदशोध्याय सहदेव का युधिष्ठिर को ममता और आसक्ति से रहित होकर राज्य करने की सलाह देना सहदेव सहदेववाच ना द्रव्य मुत्सृज्य सिद्धि भारत शारीरम द्रव्य मुत्सृज्य सिद्धि सहदेव बोले भरतनंदन केवल बाहरी द्रव्य का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती शरीर संबंधी द्रव्य का त्याग करने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं इसमें संदेह है बाह्य द्रव्य विमुक्त शारी रे यो धर्म औयत सुखम वा श्याम दिशताम तथा बाहरी द्रव्यों से दूर होकर दैहिक सुख भोग में भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म अथवा जो सुख प्राप्त होता हो वह उस रूप में हमारे शत्रुओं को ही मिले शारीरम द्रव्य मुत्सृज्य पृथ्वी यो धर्म औत सुखम वाताम तथा परंतु शरीर के उपयोग में आने वाले द्रव्यों की ममता त्याग कर अनाशक्त भाव से पृथ्वी का शासन करने वाले राजा को जिस धर्म अथवा जिस सुख की प्राप्ति होती हो वह हमारे हित ऐसी सुविधा को मिले दर अस्तो भवेन् मृत्यु त्रक्षर ब्रह्मतम ममेति चवे मृत्यु न ममेति चाश्वतम दो अक्षरों का मम या मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है और तीन अक्षरों का न मम या मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है ब्रह्म मृत्यु तथो राजना साम अदृश्य मानो भूताम असंशय राजन इससे सूचित होता है कि मृत्यु और अमृत ब्रह्म दोनों अपने ही भीतर स्थित है वे ही अदृश्य भाव से रहकर प्राणियों को एक दूसरे से लड़ाते हैं इसमें संशय नहीं है अविनाशो तत्व नियतो यदि भारत अत्वा शरीरं नहिंसा यदि जीवात्मा का अविनाशी होना निश्चित है तब तो प्राणियों के शरीर को वध करने मात्र से उसकी हिंसा नहीं हो सकेगी सत्वस्य नष्टे शरीरे शार। चिया इसके विपरीत यदि शरीर के साथ थी। जीव के उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का नाश होना माना जाए तब तो शरीर नष्ट होने पर जीव भी नष्ट ही हो जाएगा उस दशा में सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा तस्मादृज पूर्वतः इसलिए को एकांत में रहने का विचार छोड़कर कर पूर्ववर्ती तथा तो अत्यंत पूर्ववर्ती श्रेष्ठ पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है उसी का आश्रय लेना चाहिए स्वयं भुवे ननुना तथान्य चक्रवर्ती यदि आपकी दृष्टि में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करना अहम मार्ग है तो मनु तथा उन उन अन्य चक्रवर्ती नरेशों ने इसका सेवन क्यों किया था कृतत्रेता ने गुणवंते भारत बहुसस्ते युक्ते भुक्ते यम युगा नृप भरतवंशी नरेश उन नरपतियों ने उत्तम गुण गुणवादी सत्युग्रीता आदि अनेक युगों तक इस पृथ्वी का उपभोग किया है ली पृथ्वी कृष्णाम सहस्थावरजंग जो, जो राजा चराचर प्राणियों से युक्त इस सारी पृथ्वी को पाकर इसका अच्छे ढंग से उपभोग नहीं करता उसका जीवन निष्फल है अथवा अथवा राजन इन्ने इन्ने राजन वन में रहकर वन के ही फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए भी जिस पुरुष की द्रव्यों में ममता बनी रहती है वह मौत के ही मुख में है बाह्यांतरम बाह्या भूताना स्वभाव पश्य भारत ये तो पश्य तद्भूतमें महाभयाथ भरतनंदन प्राणियों का बाह्य स्वभाव कुछ और होता है और आंतरिक स्वभाव कुछ और आप उस पर गौर कीजिए जो सबके भीतर विराजमान परमात्मा को देखते हैं वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं भवान पिता भवान माता भगवान भ्राता भवान, भवान गुरु दुख प्रलाप अन्य तन्वे तम छमरसी प्रभो आप मेरे पिता माता भ्राता और गुरु हैं मैंने आर्त होकर दुख में जो जो प्रलाप किए हैं उन सबको आप क्षमा करें तथ्यम तथ्यम जन्म यही तत्प्रभा पृथ्वी पाल भक्त्या भरत सत्य भरत वंश भूपाल मैंने जो कुछ भी कहा है वह यथार्थ हो या अयथार्थ आपके प्रति भक्ति होने के कारण ही ये बातें मेरे मुंह से निकली है यह आप अच्छी तरह समझ लें इत महाते शांति परमड़ी राजधर्माशासन पर्व सहदैव वाक्य ही तयोदशोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्माुशासन पर्व में सहदैव वाक्य विषय तेरहवा अध्याय पूरा हुआ